विचार लकर्मिंच भावेचार कर्म के भय इस सूत्र के द्वारा लकार कर्म में भाव में और कर्तरी विधान किया गया कर्ता अर्थ में कर्तरी कृत सूत्र से कर्तरी की अनुवृति है सकरंग का धातु हो तो कर्ता में और कर्म में अकर्म का धातु हो तो भावर हाँ कर्ता भाव में लकार किंतु ये दस गण के जो रूप अभी चलाएंगे सब कर्तृ विभक्षाया हम कर्तृवाच्य बनाएंगे भाव भाववाच्य कर्म वाच्य बनाने के लिए एक अलग प्रकरण आगे आएगा उसका नाम भाव कर्म प्रक्रिया अभी भुआदि से लेकर के चुरादि तक तो दसगण रूप चलाएंगे किस अर्थ में कर्तरी लकार कर्ता में कर्ता रे कर्ता कह, में कहन से कर्ता में एक वचन है तो क्रिया में एक वचन है कर्ता उत्तम पुरुष है तो क्रिया में उत्तम ऐसे अहम पठा आवाम वयम् वह कर्ता के साथ हुआ एकत्व तो हुआ तो अहम पश्यामी घटम पश्यामी और घटो दो घटों को देखते हो तो क्या घटो पश् दो घटों को देखेंगे तो अनेक घटों को देखेंगे कर्म एक हो दो हो अनेक हो एक वचन होगा क्योंकि कर्तवाच्य है कर्मवाच्य हो तो कर्म के अनुसार बदल जाता है घटो दृश्यते घटो दृश्यते घटा दृश्यंत्य ऐसा बनेगा अभी कर्तवाच्य होने से कर्ता के अनुसार चलेगा अभी में पद संज्ञा करने के लिए कोई सूत्र आया ल में पद और आत पद संज्ञा करने के लिए दो हो गए सूत्र तंग क्या है मालूम है तंग प्रत्याहार तो आत्म तो से लेकर के महिंग का के कि प्रत्याहार किस सूत्र से बनेगा हाँ प्रत्याहार बनेगा तंग सार्वधातु संज्ञा करने वाले कोई सतुराया क्या आ गया है तीन और शीत धातु अधिकार हो तो धातु अधिकार में होता होगा नहीं तो नहीं होगा अष्टाभ्य औष सतुराया है जश अशु औष हुआ औषु का साकार इत संज्ञा है औष के सकार इस संज्ञा है किस सूत्र से अष्टाभ्य औष जसस को औष हुआ औष के शाकार की संज्ञा होती है हाँ तो शीत है ना नहीं, नहीं। शीत क्यों नहीं सकार तो शीत औष के सकारिक इति होती है नी नहीं? औष नहीं। शीत है ना नहीं? नहीं हाँ शीत है किंतु शीत होने पर भी सार्वधातु को नहीं है औ शीत जितने से हो सार्वधातु को नहीं धातु अधिकार में हो तो सार्वधातु को संज्ञा औष के सकार संज्ञा होगी किस ते तो औष को शीत कहा जाएगा सकार ईत हो तो शीत कहा जाएगा हाँ सकार जिसकी तो उसको कहते शीत तो औष के सकार ईत हो तो उसको शीत कहा जाएगा और सार्वधात्व हो जाएगा हाँ शीत है किन्तु सार्वधात्व नहीं है सार्वधात्व नहीं क्यों शीत होने पर सार्वधातुक होना चाहिए तीन से सार्वधातुकों धातु अधिकार में हो तो सार्वधातु संज्ञा है नहीं तो सार्वधातु संज्ञा नहीं है अभी भूति ति जाते आया था प्रथम पुरुष में भू क्या तीप, तीप के तिप प्रत्याय क्या प्रत्याय था तिप तिप के प्रकार की संज्ञा किस रूते तो से तींग में तेंग क्या है प्रत्याहार तिप तस्जी के ती से लेकर के महिंग के गौकार तक जाएगा आदिरंत्यन सहयता तिप में कितने प्रत्येक आ जाएंगे नौ अठारह आ जाएंगे तिंग में तिंग में कितने आ जाएंगे अठारह और तंग में न और तीप में तीपते तीप कि तिंग शीत से धात्वाधिकार होता है एक तो संज्ञा से हु तो एक संज्ञा क्या था सार्वत्य तो संज्ञा भू अग्रेतीपी कर्तरी शप कर्त अर्थ सार्वधातु के परे धातु सप कर्त्यार्थ में जब बनाएंगे ये सूत्र लगेगा कर्मवाच्य भावाच्य जो बनाएंगे तो कर्तव्य सब सूत्र लगेगा नहीं लिया कर्त अर्थ में अभी बना रहे हैं। अभी कर्तव्य सब सूत्र लगेगा भू आदि में लगेगा अधेगा सब कर्त अर्थ में जब बनाएंगे कर्तर सब लगेगा किंतु पर में क्या चाहे सार्वधातु का होना चाहिए कर्त अर्थ है सार्वधातु के पर हो तो धातु हो सब धातु के आगे सप आएगा सार्वधातु के पर हो तो भू क्या ति है भू क्या अग्रह ती भू धातु है धातु संज्ञा किस होती है भूबाध धातु भू है धातु धातु के आगे सप आएगा किंतु परम सार्वधातुक हो सार्वधातु के है कि सूत्र से सार्वधातु घनु से धातु के आगे सप आएगा सप के सकार की संज्ञा करने के लिए कोई सूत्र आया लसोक तद्धित तद्धिते पकार और अंतम के सकार की संज्ञा लसोक तद्धित से होती है नहीं औष के सकार संज्ञा नहीं संज्ञा है ना नहीं रसको तदित्य तो से है नहीं? नहीं क्यों नहीं औस आदि प्रत्यय है या नहीं प्रत्येक आदि में नहीं, नहीं। के आदि हो तो, तो क्या हो जाएगा हाँ तो सप में शकार सप प्रत्यय है प्रत्यय है और धातु के आदि में शकार है तो उसके हलन तुम सूत्र से ये संज्ञा कैसे हाँ लस पकार की हित संज्ञा हो जाएगी हालांकि उनसे सपा तो। क्या कहेंगे सपा बीतो में कितने पद है सपो इतो सौ रूप दो की इत संज्ञा है लिखा नहीं ना पुस्तक में अपने आप बोल सकते हैं ना क्या कहेंगे सपा भितो सौरूप की इत संज्ञा उनसे क्या सूत्र लगेगा है हाँ हाँ नहीं सुन दी किसी गलती सकार पकारे की संज्ञा होने के बाद क्या सूत्र लगेगा ये तो प्रसिद्ध है इतने वो कोई अच्छे बात हो तो दौड़ गया सकार पकारे की संज्ञा होने पर इस संज्ञा होते ही सूत्र क्या लगता है तस्या लोप तो लोप हो जाएगा लोप होने के बाद क्या बचेगा ती भू के आगे क्या है आ, आगे क्या है ती सार्वधातु सप्तमी दिवचन सावधाक हो अथवा हो हो आर्धधत्को अनो परिग्तांग से गुण अनय का सावधतुकर्धाको हो अथवा आर्धधाक हो अनय किस शब्द का रूप है एकदम शब्द का अनै बनेगा ओस में कैसा तो लगता है अनाप्य और ईदम का अत्यदा दिन पर एच लगे हाँ। हो जाएगा ईद रोस अनाप्य ओ सी चाहे लगेगा हाँ अनय हो पर हो रिगंतांग से गुण अभी गुण हो जाएगा गुण किसको होगा भू को गुण होगा या ती को गुण होगा पर में है चाहिए सार्वधातुक अथवा अर्धातु को तीप सार्वधातुक है क्या सार्वधातुक है तो तीप पर में है तो गुण किसको होगा तीप सार्वधातुक के ऊपर रहते पूर्व में क्या है अको गुण हो जाएगा विगंतांग नहीं भू इग है उसको गुणा हो जाएगा परम सार्वधातुक कहे आर्धातु का है, है? परम सार्वधातु है? है कौन हाँ सप का तीप तो है किंतु तीप और भू के बीच में सप आ गया अव्य भी तो उत्तर में है क्या भू के अवय भी तो उत्तर में तिप है नहीं इसलिए तीप को मान करके भू को गुणा नहीं कर सकते तीप सार्वधातु को तो है किन्तु तीप पर रहते ईगंतांग नहीं मिलता है पूर्व में ईगंत नहीं मिलता है इगंतांग भू बीच में साप आ गया भू को गुणों करेंगे किसको निमित्त मान करेंगे साप को सप क्या सार्वधातुक है किसोत्र से सब सार्वधातुक है और तिप सार्वधातुक है आधातुक है किसोत्र से दोनों सार्वधातुक हो सप भी सार्वधातुक हो और तिप भी सार्वधातुक हो सब सार्वधातुक है के सकार इत है क्या सब को शीत कहा जाएगा तो सार्वधातु संज्ञा हो जाएगी सप सार्वधातु संज्ञा है हाँ सब सार्वधातुक होने से पर में रहते इगंत अंग गुण होगा इगंत कौन है ओ अ दोनों को अंग संज्ञा अ है अ अ नहीं देखो अंग संज्ञा यहाँ प्रत्यय कितने हैं भू और ती में दो प्रत्यय है प्रत्यय विचार करेंगे तो भू है अंग अति प्रत्यय विचार करेंगे तो अंग संज्ञा भू अ ये समुदाय की अंग संज्ञा यस्मात प्रत्यय विधिष भू से ती पाया भू से ती आया ना यशमात् प्रत्यय विधिष भू के आगे ती तिप्रत्य तद भू आदि में जिसका समुदा हो समुदाय के अंग संज्ञा होगी तस्मिन प्रत्यय तीप पर रहते तीप का कर, कर दो उसके पहले क्या है भू र ये समुदाय की अंग संज्ञा हो जाएगी किस प्रत्यय के लिए तीप प्रत्यय के लिए और सप भी प्रत्यय है यश्मात् प्रत्यय विधि स प्रत्यय किससे हुआ धातु से हुआ भू धातु से तो सप पर रहते पूर्व की अंग संज्ञा पूर्व में क्या है भू अंग किंतु इगंत है, है? है? भू इगंत है या इगंत है भू इगंत है अंग संज्ञा है इगंत है क्या वो इक है इक में वो आता है भू के अंत में ईक है इगंत हो गया भू क्यों हुआ क्योंकि अंत में ईक है एक कौन है भू हो गया इगंत जो इगंत भू है उसके अंग संज्ञा होती है सूत्र से जो अंग है भू वही गंत है क्या जो अंक है वही गंत है जो गंत है वो अंग है तो इगंत अंग तो कौन हुआ भू को गुण करना भू को हटा करके उसके स्थान क्या लिखना ना गुण ऐसा लिखे ना गुण क्या है अध गुण संज्ञा गुण व्याकरण में गुण शब्द जो आएगा सत्य रजस्तम तीनों को लेंगे या एक लेंगे <laughs> ये तीनों को नहीं लेना एक में नहीं लेना ना सत्य ना रजस्तम तम को तो नहीं ना रज नहीं ना सत्य भी नहीं यहाँ गुण कहेंगे तो क्या लेना ए वो अदय गुण तो यहाँ गुण आदेश होगा एगम तंग से गुण ये गुण संज्ञा करेगा ना नी? नहीं सार्वत्ती को नहीं कहता आदिगुण गुण संज्ञा करता है नहीं नहीं करता आधे गुण और कोई सूत्र है गुण संज्ञा करने वाले कोई नहीं एक ही आधे गुण तो ये गुण करेगा आदेश करेगा इगंत को गुण करेगा इगंत को ने भू के स्थान पर गुण होगा आदेश क्या है गुण स्थानीय क्या है भू भू के स्थान पर गुण होगा भू के स्थान क्या गुण करना ए ओ तीन गुणों में क्या गुण होगा भू के स्थान में वो गुण होगा अलंत्य या यह अलंत्यस्य है अलवंत्य संयांत लोप लगेगा तो अलंत्य वहाँ लगता है यहाँ अलवंत्य लता है क्यों देखो ष्ठी है इगंतांग से गुण ष्ठी निर्दिष्ट होने के कारण अलंत्य परिभाषा लगती है यह नहीं कि अलंत्य परिभाषा केवल वही शुद्धि उपास्य में संयात्र हो तब अलवंत्य लगता है ऐसा नहीं जहाँ ष्ठी निर्दिष्ट अंत्य से अल आदेश ईगंत ये गंत गुण कहता है अंग अधिकार में षष्टि निर्दिष्ट होने से क्या होगा अलवंत्य अंत्य से अल अंत्य अल को आदेश होगा भू में कितने अल है अंत्य अल कौन है ऊ को होगा गुण होना चाहिए तब भू को अलवंत परिभाषा लगने से ऊ को गुण होगा ऊ के स्थान पर गुण क्या करेंगे अ ए ओ। आ ए ओ तीनों प्राप्त होता है तो एक स्थान है तीनों होगा क्या सो तो लगे स्थान ऊ का क्या स्थान है उच्चारण स्थान उठ ऊ का स्थान औष्ट है कहाँ कहा गया उप पद्मानिया औष्ट है और अ ओ में कोई औष्ट स्थान वाला है ओ दो तो हुँ? तो कंठ स्थान में लिया तो ओ आदेश हो जाएगा और कोई कंठ है और कौन कंठ है अ ए ओ में उष्ठ कोई है उष्ठ ओ है और कोई उष्ठ है तो ऊ के स्थान में क्या होगा ओ भो हो गया भो आती क्या हो गया भो आती आगे एंग पद अंत आदत्य लग जाएगा कौन पद अंत नहीं भू पद अंत नहीं ना भू पद अंत नहीं भो पदांत नहीं हाँ सप्ति का पदम भगवती समुदाय तो पदांत है नहीं। आ, भो में वो पद के अंत में नहीं है नहीं उनसे इनका पतां तथी नहीं लिया एच वे भाई ओ को क्या आदेश होगा हाँ अभा आदेश कर दो देख लिखा अब आदेश हो अब आदेश उनसे सरल हो गया अभी वो में अभ में व में नहीं वह में आ नहीं, नहीं। तो वह हलंत हाँ ऐसे बार सूत्र दिया अय अब आय अब और वप का दोनों मिलकर का अकस्मा दीर्घ हो जाएगा वह में अ क्या तो अकस्मा दीर्घ लगेगा तो अत लगे नहीं लगेगा क्या लगेगा मिल जाएगा क्या रूप बनेगा भवती क्या बनेगा ये भवती पूरा पद संज्ञा है किसूत्र से प्रदर्शन गया तो ये सुबंध है तिंगंत है तो कौन हुआ इसमें तो कौन है भगवती तीप, तीप है तिंग तो तीप कोई कहा मतलब क्या कहेंगे व्याकरण <laughs> उसने पढ़ लिया है शुरू नहीं हुआ भगवती में तिप कौन तिंग कौन है तिंग तिंग कौन है ती है अरे सुबंध कौन है तिंगन कौन है भवती पद कौन है भगवती में तिंग है तिंग कौन है हैं ति तिंगन तो कौन है तो पत संज्ञा किसकी होगी भगवती भगवती बन गया आगे दिवचन में तिप के आगे तस प्रत्या है दो दोकर दिवचन ही कौचन है तो दो के लिए तऊ भवतः स भवती हो गया तौ भवत दिवचन की भू अग्रे तस भू के आगे क्या है तस् तस् के तारी तस की संख्या किस होती तो से हल अंत्यम से प्राप्त है नहीं होगा ना विभूतो ये विभति है क्या तस जी इनकी विभति संज्ञा होती है सु और इति प्रथमा अम औसी द्वितीय यहाँ के विभति विभूति कहाँ है विभूति विभूति संज्ञा करने वाले कोई सूत्र है विभक्तिश्च सुस ये प्रथमा वो विभूति संज्ञा नहीं करता है और तो प्रथमा द्वितीय कहता है विभूति संज्ञा करने वाले क्या सूत्र हो सुस औस इनकी विभूति संज्ञा है? है।, है? है कोई नहीं करता है विभूति संज्ञा है तिव तस्जी शिव ये भी विभूति है हाँ ध्यान नहीं ये भी विभूति है बहुत के विभति तो उसको मानते प्रथम द्वितिया तीतिया ती तर्जी और तस्थस ये विभति है आकाश को देखेंगे विभति कैसे हो गया तस विभति या थ विभूति है विभूति है हाँ पुराते की विभति विभूति संज्ञा विभूति होने से सकार की ई संज्ञा न विभूतो तुषमा इस संज्ञा में तस के तकार की संज्ञा प्राप्त है या है उसका निषेध हो जाएगा किसका तस तो, तस में तकार में पूछ रहा हूँ तस के तकार की संज्ञा प्राप्त है नहीं हाँ न भी हो तो तुष्मा सूत्र है ना इसे कहते तकारी की संज्ञा प्राप्त वो भी निश्चय कर दिया तस के तकार की संज्ञा किस सूत्र से है सकारी की संज्ञा किस सूत्र से है अरंत्यम तकार की संज्ञा नहीं तो ये संज्ञा नहीं उनसे तस रहा भू अग्रे तस कर्त्यप होगा कर्त्यप सपा भी तो अहे गुण कर देना सब की सार्वधात संज्ञा किस सूत्र से था था। और गुण किस सूत्र से करना सार्वत आधा तो गुण गया इसे आप आदेश हो जाएगा सकार गुरुत्व और विसर्ग क्या रूप बनेगा भवतः तो तो क्या बनेगा ये तिंगंत है पत संज्ञा है किस सूत्र से हाँ भवतः तिंग इसमें है कौन तिंग है तस आगे झी आएगा भू अगरे झी तिप तस झी झी के सूत्र है झोत्त प्रत्यवय से झस अंतादेश झोन्त में कितने पद है झो क्या भी होती है किसका राम का सटवी क्या बनता है रामस्य अका क्या बनेगा अ ख का क्या बनेगा मानेगा अका क्या मानेगा अश्य अ झका झेष्ठी हो अकार नहीं झकार का इसलिए किसका षष्टी का ना झकार का का नहीं झकार झकार कहेंगे तो नहीं केवल अवल मरुतु का तुका में क्या बनता है अ तकार का ष्टमी क्या बनेगा तह झकार का झ अंत झ को अंतादेश झकार को अंतादेश होगा झकार को जो अंतादेश है अंत में भी अकार उच्चारण के रेखा अंत झकार को अंत हो जाएगा किसके प्रत्यय अवयव से झस्य प्रत्यय क्या है जी जी का एक देश होता है झकार और एक देश क्या है ई दो हो गया एक ई को अलोकर दो प्रत्यय का अवय प्रत्य क्या रहेगा झकार उसके स्थान पर कर देना अंत अंत हल अंत है मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा अंति भू अ सब के सूत्र से होगा भू अंति भू को गुण अवादेश हो जाएगा भव अगर अंति भव में आ है अंति में आ है दोनों में अकस्व दीर्घ हो जाएगा प्राप्त है प्राप्त है उसके बाद करेगा अतो गुण है अपदान्त अ गुण पर में गुण कौन है अंतिका काली नहीं अंतिका है गुण अ के बाद गुण उनसे अतो उनसे पर रूप हो जाएगा तो क्या रूप बनेगा भव अंति बन गया भवंती सिप आने के बाद सिप का प्रकार हल अंत्यम सी रहेगा करतरी सप फिर सतरा शारधा तरध तो गुण फिर अब आदेश हो जाएगा क्या रूप बनेगा भवसी सिर्फ थ में क्या बनेगा भवथ थे भवथ थ बनेगा भवथ आगे थ है क्यारो बनेगा भवथ मीप आएगा उत्तम पुरुष में मिप है भू अगरे मिप मिप के प्रकार की संज्ञा के सूत्र से हाँ उसको निषेध करेगा कौन सूत्र तो भू अगर मिप करते से पहुँच जाएगा उत्तम पुरुष में सप होने के बाद गुणों करने के लिए कोई सूत्र है अब आदेश हो जाएगा भवा में आ है आगे मी पिक मी है अकस्माण दीर्घ हो जाएगा रूप बनने का भबा आमी, अकस्मण दीर्घ नहीं होगा क्यों हो नहीं होगा हाँ पर में सबन अच नहीं है सबन अच परे होता अकन सबन तो होगा भव में तो है पर में अ तो सूत्र लग गया अतो दीर्घो यहीं अतो यही। अंग यही से दीर्घो यही यहीं आदु सार्वधातु लए के अत दीर्घ अत अंग को अंग अधिकार सूत्र है अदंत को दीर्घ होगा पर में क्या चाहे यहीं सार्वधातु के अनुभूति यहीं आदु सार्वधातु के सार्वधातु हो आदि में य होना चाहिए यय में क्या क्या बनाएगा य में ज भगघा दस जाएगा जब भगड़ द कितने बनोआ यहाँ मकारे है में आएगा दीर्घ किस सूत्र से होगा ये सूत्र भाभ्याम में लगता है नहीं दीर्घ है ना रामाभ्याम ये सूत्र नहीं लगा वहाँ सूपीच सूत्र बनाने क्या जरूरत तो है इस सूत्र से दीर्घ हो जाता देखे देखे। हाँ न्याय आदि परमित मिलेगा सार्वधातु को नहीं था इसे अलग बनाया न्यायदि सार्वधातु दीर्घ हो गया भवामी बन गया अब वस में भवावह मस में सब कार्य बराबर है अब इसमें रूप बनेगा कैसे प्रथम पुरुष के, के लिए कर्ता कौन होगा स तव ते एकवचन के लिए सभवती स क्या के विसर्ग रहेगा क्या भवती पर में हो तो सभवती स में प्रथमा शब्द का प्रथमा एकवचन में विसर्ग होता है क्या स सैसे विसर्ग होता है देखो पुस्तक देख रहे बताओ विसर्ग होता है यहाँ पुस्तक में है विसर्ग कहाँ गया क्या सूत्र बोलो जोर से किसको मालूम है सूत्र बोलो ये तत् शब्द हो त शब्द हो स्ने समाज नहीं पर तो सु का लोप हो गया स भवती अगेरे तु ते भवंती फिर त्व अगे युवाम भूम हाँ इसको पुस्तक नहीं दे ये बोलना करता पहले बोलो स तौ ते बोलो सा तौ ते। ये आज होना चाहिए आगे युष्म शब्द का कैसे बनेगा तव युवाम यूयम और अस्म शब्द का हाँ अहम भवामि आगे आवाम भवाभ व्यम भवाम तम भवसी अभी केवल एक वचन बोलना है स भवती धवसी अहम भवामी जैसे एक वचन बोला ऐसे केवल द्विवचन बोलना है तौ तो, भा बह बहुवचन कैसे बोलेंगे ते भ वयम वयम भवा भ हाँ ऐसे तैयार करना जैसे एक एक दे दिया आगे आगे सऊद लकार में सऊधात में इसका प्रयोग होता है तैयार करना पड़ता है नहीं तो व्याकरण पड़ते हैं और ये प्रयोग नहीं आता है अहम आवाम कह दिया तो क्या कहेंगे भवाम के लिए करता कौन भवाभ करता क्या है भा करता क्या है हाँ ये होता केवल कर्ता क्रिया कहेंगे तो कर्ता भी मालूम होना चाहिए एक वचन संज्ञा करने के लिए क्या सूत्र है और पुस्तक बंद करो आत्मन पद विवधान करने वाले सूत्र कितने सूत्र गए दूसरा सूत्र क्या है हाँ यह सूत्र क्या करता है लिखकर दिखाओ <coughs> लौट लकार किसी अर्थ में आया वर्तमान लौट आए सूत्र वर्तमान क्रिया वृत्तिर धातु लट लट लकार ये तो कर्ताथ में सौ लकार आएगी लट लकार वर्तमान क्रिया में आगे सूत्र देखो परोक्षे लिट।, लिट ये लिट लकार आएगा परोक्ष में केवल परोक्ष नहीं भूताअनद्यतन परोक्षार्थ वृत्तिर धातुर्ट स भूत हो अनद्यतन हो और अपक्ष हो इस अर्थ में वृत्ति हो धातुग्रह भूत का अर्थ अतीत अद्यतन है आज के जो होता है अद्यतन न अद्यतन अनद्यतन जो आज नहीं हो जो आज नहीं है वो तो अतीत हो सकता है या भविष्य तो हो सकता है दोनों हो सकता है किंतु ये लकाराएगा भूत में भूत अनद्यतन भविष्य तनद्यतन इसमें नहीं आएगा ये कुछ अर्थ परोक्ष होता है कुछ प्रत्यक्ष होता है वर्षा होते समय आपको ज्ञान हुआ प्रत्यक्ष देख लिया जब जब जहाँ वर्षा होता है होती है प्रत्यक्ष दिखता है आपको हरिद्वार में वर्षा हुआ सुना वो तो परोक्ष है प्रत्यक्ष है हाँ परोक्ष अर्थ हो भूत हो अनद्यतन हो परोक्ष आज वर्षा हो रही है वो कहेंगे नहीं परोक्ष होगा परोक्ष भी है प्रत्यक्ष परोक्ष हो, हो अनद्यतन हो तो लीट लगा लग जाएगा भूत भी होना चाहिए भूत हो और अनद्यतन हो तो लीट लगा लग जाएगा क्या होना चाहिए परोक्ष भूत हो और परोक्ष हो तो लग जाएगा अभी सुबह कुछ था हर हरिद्वार में भूत है ना नहीं परोच है तो लीट लगा लगे है न नहीं नहीं, नहीं लगेगा क्यों नहीं अनद्यतन होना चाहिए भूत हो अनद्यतन परोच हो तो लीट लगा रहे धातो लीट लीट के किस सूत्र से और लकार लस को तो शीर्ष संज्ञा होती है न नहीं लकारगी नहीं होते इकार गीत संज्ञा कैसे तुझसे लकार की प्राप्त है लसको तदित से किंतु ईत संज्ञा नहीं होगी या संज्ञा सा सा फलव्यती लकार ईत करने का कोई प्रयोजन नहीं है व्यर्थ हो जाएगा ईद संज्ञा करना यदि लकार गीत संज्ञा करे उच्चारण व्यर्थ हो जाएगा लट कहना क्या जरूरत था कहना चाहिए अट इट अट इट उठ रिट ऐसे कहना चाहिए था तो लकार व्यर्थ हो जाएगा पहला आया उच्चारण सामर्थ्या लत्स्य का क्या थे नेता न ने इत्तम न कस्य लकार इत नहीं इत तो इत संज्ञा नहीं लस्य तिबादय लकार के स्थान में आ जाएंगे तिबादी कैसे आयेंगे तिप्त आ तो जाएंगे इत अष्टादेश ला आदेश आ गया परस्मे पद हो तो, तो कितने आएंगे न उसे में फिर एक वचन द्विवचन प्रथम पुरुष द्विवचन मध्यम पुरुष के अनुसार सब आ जाएंगे न प्राप्त हो जाएंगे न होने पर ये सूत्र लगेगा परश्मि पदाना नल तुसुस थलथुस नलबमा परश्मी पद नाम थी ठीक ठीक उच्चारण करना पहले क्या है नुसुस क्या कहेंगे आगे, आगे? आगे। थुषा, थल तुस थल तुस नहीं थल तुस कोई करते थल तुस थल तुस आगे नलबमा इसमें कितने हैं नौ है नल आगे अतुस देखो क्यों आगे चलते हो पूछा नहीं पहला क्या है नल आगे क्या है अतुस एक छोड़ कर बोलो थल एक छोड़कर बोलो हाँ देखो नहीं बोल पाए ना आगे दौड़ने से क्या हुआ ठीक है प्रथम बोलो नल तृतीय वालोम चतुर्थ वोलोम ष्ठ हाँ अभी इसको देखकर नहीं बोलते <laughs> आगे क्या है न नहीं नल आगे ना। आगे, आगे? म परस में पद संख्या किसकी हुई थी लश् पदम आत्मनिपथ संज्ञा होने पर बाकी कितने रहा? आत्मनिपथ संज्ञा कितने के हुई और कितने बचे ओ ने